ब्रह्मसूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में लीला कथा में हम सब चल रहे हैं गोविंद हरि हरिओमारायण हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप आंगी वो ज्योतियों के स्तंभ हैं जीवन ज्योतियों के यज्ञ को स्पष्ट करने वाले हैं वो यज्ञ जो अंग अंग में हमारे रस बनकर व्याप्त है जिनके कारण हमें जिनसे हमें और जो हमारे जीवन का मूल है बारंबार जड़त उसे जीवन की चैतन्य धाराओं में लौटते हैं और हर बार ये यज्ञ ही है जो हमें लौटाता है नाट्यशाला में लीला जगत में हम जानते हैं कि हम करते हैं जबकि सत्य क्या है कि हम अपने शरीर का एक कोष भी नहीं बना पाते लेकिन जब भी हम झूठ कपट फरेब का साथ करते हैं हम दम्भ जीने लगते हैं कि हम करते हैं और जब भी हम सत्य निष्ठ होते हैं और जब भी सत्य हमारे सामने मुखरित होता है तो हम जानते हैं हम तो मंच के पात्र भर हैं सब कुछ प्रभु करते हैं हम निमित हैं और ये जीवन जगत एक निमित नाट्यशाला है जहाँ हमें अपने कर्तव्यों को धर्म पूर्वक निभाना है और जिस दिन ये विचार अंतिम रूप से हमारे जीवन में आ जाता है हमारे जीवन के दुख पीड़ा पाप असत्य अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कुंठाओं से रहित होता हमें इस शरीर में ही ठ देता है कहा भी है विगत हो गया कुंठाओं से जो वैकुंठ जिया जो आसक्ति के वशीभूत मैं और मेरों में मीन मेख में दूसरों की बुराइयों को खोजने में लगा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता और ना वो किसी के लिए सुखद भी हो सकता है जिसने भगवान के मनोहारी रूप को धारण किया और जो उसी में अपने प्राणों की उनकी छवि में ही प्रतिष्ठा कर गया मूर्ति में और जो मूर्ति सहित गोविंद को अपने प्राणों में प्रतिष्ठित कर पाया उसी ने वैकुंठ पाया ये कहना कि जीवन में हमने पूजा पाठ कर लिया है जब तक कर आए हैं दान पुण्य कर आए हैं ये सब आधे अधूरे हैं क्योंकि जब इन सबने मेरा मन अभी नहीं बदला तो आगे ये कौन सा मोक्ष देने वाले है जब इनके प्रभाव में मेरे विचार पवित्र नहीं हुए मेरा मन सरल नहीं हुआ मेरा मन प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव लेने के योग्य नहीं हो पाया तो ये पूजा पाठ आगे क्या देंगे जो अभी ना बदल पाए मुझको लेकिन दंभी व्यक्ति असत्य व्यक्ति अंधा होता है उसे सत्य कहीं नहीं दिखता कहा न कि हम सब परसेप्शंस को जीते हैं और उसका उदाहरण भी हमने लिया कि एक व्यक्ति है उसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे बहुत सम्मान देते हैं बहुत अच्छा है आपका उसका बरसों का साथ है एक दूसरे पर अंतिम आस्था है विश्वास है आंखें देखती रही हैं उसे मन पढ़ता रहा है उसे आचरण विचार व्यवहार में भी हम जानते रहे उसने कभी किस हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया अचानक कोई मंथरा आई और कान में फूक मार के नहीं ये ऐसे नहीं ये तो बैसे हैं ये बैसे नहीं ये तो ऐसे हैं और हमारा मन फट गया मतलब कान को आंख बना करके हमने आंखें भी अपने फूल डाली बुद्धि विवेक आचरण व्यवहार सब की हत्या कर डाली मतलब हम इतने बोधे हैं इतने घटिया हैं इतने निकृष्ट हैं कि हम खुद अपने में कोई निर्णय नहीं कर सकते कोई कन आए और हमारा मन बदल जाए और उसी व्यक्ति को जब पहले हम देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था अब कन के बाद जब देख रहे हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसे देखे ही नहीं यहां से हट जाए तो फिर वही व्यक्ति है नयन नक्ष वही है रूप वही है लेकिन परसेप्शन के बदलते ही भाव के बदलते ही मेरी ग्राह्यता में परिवर्तन आ गया और हर जगह भाव अपना रंग देते हैं विषय को सारा जगत विषयासक दिखता है दंभी को हर बात में दंभ ही समझ में आता है और भक्त प्राणी मात्र में एक नारायण का दर्शन करता है क्योंकि वो इन भावों को इन परसेप्शंस को लेता ही नहीं तो उसे दृष्टि भ्रम होता ही नहीं है एक ही गाय को तीन जोड़ी आंख देखती हैं कसाई मांस देखता है व्यवसायी धंधा देखता है दूध कितना है लेकिन भक्त तो गौ माता में तैतीस करोड़ देवताओं का भान करता है और उसे तो अतिशय रोमांच होता है दर्शन करके ही धन्य हो जाता है अब यह होने का सुख कसाई और व्यवसाय को तो नहीं हो सकता यही परसेप्शन है चलिए जो देख रहे हो वो सच है नहीं जरूरी हो सकता है कान की आंख सारे सच का सत्यानाश करते और तुम फिर उसी दुर्गंध भरी नालियों में भटकने चल दो ईश्वर हम सबका भला करना चाहता है आज आपको एक राज की बात बताओ प्रभु हम सबका कल्याण करना चाहते हैं लेकिन हम ही नहीं चाहते हैं कि वो हमारा कल्याण करें इसलिए खुद चौधरी बन जाते हैं कि प्रभु आप क्या करोगे करेंगे तो हम और यहीं से जीवन के पाप जीवन के कपट भटकता मन और व्य मेरे जीवन में घर करता चला जाता है गुरुकुल में हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं और वे उनके मन के खाली घड़ों में भरते हैं और जरूरी है कि वो स्वयं को जाने क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने कोई उसने संसार को भी जाना इसमें कोई सच नहीं है तो आए आज की रिचा खोलें क्या कह रहे कह रहे हैं परी यदेन्द्र रोदसी परी यदेन्द्र रोदसी उभे अब महीना विश्वत सीम अमन्य मना अभिमन्य मान निहि ब्रह्मा भी निहि ब्रह्मा भीमो ब्रह्मा भी अधमो दस्यु इंद्र ये ऋचा आज की संधि विच्छेद के साथ परी माने हर ओर व्यापक परिपूर्ण है जिससे जिससे संपूर्ण सचराचर आच्छादित है यथ ऐसे इंद्र यज्ञ में यज्ञ से वो यज्ञ जो हम सब में वास करता खाली बाहर वाले का भान मत लेना वह नैमितिक यज्ञ है वो तुम्हारे असत्य अज्ञान भूल विषय वासनाओं को जलाने के लिए है यदि तुम उसे बाहर वाले यज्ञ को धर्म पूर्वक करो बाहर वाला यज्ञ वाहि जगत के असत्य अज्ञान और झूठ कपट सबको जलाने के लिए है। ये नित्य प्रति करना चाहिए यज्ञ एक नया जीवन एक नई ऊर्जा और वैकुंठ पाने के लिए यज्ञ यहां आरंभ होगा पूर्णता उसकी भीतर ही होगी यज्ञ वाह यज्ञ मेरा अंतर की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है लेकिन पहला कदम मंजिल नहीं होता राह लंबी होती है कदम दर कदम हमें आगे बढ़ना होता है तो कहा परी यत इंद्र यद इंद्र क्या हो जाएगा यलंत होगा परी व्यापकता से हर ओर से परिपूर्ण यत, जैसे इंद्र आत्मा यज्ञ जो मेरे भीतर प्रज्वलित है रोधासी यज्ञ करता है भोजन को सामग्री को और ऐसे ही जब वो यज्ञ करता है संपूर्ण सचराचर यहां सामिग्रीव है रोदसी यज्ञ करता है उभय माने उसी प्रकार समान भाव से मुझ में तुम में सब में सचराचर में अबी जो भूभोज सामग्री है उसे बोध से हीन करता है हा रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन सब से वो शून्य हो जाते हैं वो संपूर्ण सामग्री अपने सारे भाव स्वभाव वे चाहे विषाद है अथवा अमृतुल्य जो भी हैं उन सब से उसको अबू अर्थात अबुद्ध कर देता है उसे हीन कर देता है उसे विरक्त करता हुआ महीना जी ही महीना महीन पीसता हुआ अतिशय सूक्ष्म कणों में लाता हुआ विश्वत सीम असीम सचराचर को उसी सामग्री से पुनः प्रकट करता है बूढ़े तन की राख समाज का त्याज उसी को आगे कह रहा है अमन्य माना जो बड़ा निकृष्ट है जो माननीय नहीं है जिस किससे लोग दूर भागते हैं वो मैल दुर्गंध और चिता की राख आदि जो भी समाज का त्याज है अमन ने माना उस दुर्गंध को भी उस अछूत और अग्राह्य को भी अभी जब वो अपने सम्मुख करता है अपने में मिलाता है वो यज्ञ पेड़ों के गर्भ में सचराचर में हरूर मन्य माने ही उसको माननीय जीवंत रूप देता है दुर्गंध को सुगंध बनाता है पतन को पावन करता है चारों अमृत ही अमृत फैलाता चला जाता है एक नई सृष्टि होने लगती है मन मान ही माननीय वंदनीय सृष्टि उत्पन्न होती है दुर्लभ जीव अपनी संतति से बरत होते हैं जो सूक्ष्म सत्य है उसे जानो और जो निमित भाव है उसे निमित्त रूप में पहचानो दम्भ छोड़ो तुमसे तो एक कोश जीवन का बनाया नहीं गया है तो कोष भर भी जब बनाने की ताकत नहीं तो तुमने इतने भारी भारी दम्भ घमंड से बटोर ली है मान उसी ने तो मान नहीं है कुलीन अवस्थाओं में उसी दुर्गंध को उबारा है फिर नहीं जो न, उसमें निहित करके उसी में निहित हो जाओ उसी आत्मा में जिससे उभरे हो अरे आओ आज इसी यज्ञ में निहित हो जाओ ब्रह्म अभी ही ब्रह्म अभी ही माने ब्रह्म अभी ही आज इस आत्मा में इस यज्ञ में अभी सम्मुख व्याप्त हो जाओ चलो आज अर्पित करो अपने आप क्या अर्पित करो अधमों जो तुम्हारे अधम भाव हैं ईर्षा द्वेश भी है लोभ मोह भी है दशुम इंद्र और जो तुम्हारी कुत्सित मनोवृत्तियां हैं चलो आज इस महान यज्ञ को अर्पित कर आओ भीतर चलो और अतिशय निर्मल हो जाओ क्योंकि ये तो दुर्गंध को भी सुगंध बना देता है पाप जलेंगे पुण्य बनेंगे आओ के कसम खाकर आज सारी गंदी वृत्तियों को सारे गंदे भावों को संपूर्ण भेदभाव को चलो आज अपनी अंतर ज्वालाओं में जलाया जाए आओ एक बार फिर विश्व को अमृत बनाया जाए चलो भीतर अपने पढ़ डालो स्वयं को क्योंकि राह तुम्हारी भीतर से ही आगे जाती है बैंकों से दुकानों से मकानों से तुम्हें न सांस मिलती न धड़कन न जीवन का क्षण ऊर्जा का पाते हो तुम ये दुर्गंध ही जब आत्मा यज्ञ करता है तो यही सुगंधित वनस्पतियों में लौटता है उसी से तुम्हें फिर यज्ञ होकर जीवन का क्षण सांस और धड़कन मिलती है तुम केवल इसमें उत्पन्न हुए हो ऐसा नहीं है हर क्षण उत्पन्न हो रहे हो इसी में ये ब्रह्म ज्वालाएं ही मां हैं, ये देवकी हैं और आत्मा ही वसुदेव है अग्नि का देवता है ये यज्ञ ही हमारा सर्वस्व है बाहर के माता पिता नंद और यशोदा के समान प्रिय हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन मूल माता पिता तुम सबके भीतर हैं। उस सत्य को स्वीकारो यदि तुम बाहर जन्म रहे होते तो भले बाहर रह लेते आज भी हर सांस भीतर से आती है आज भी भोजन को वो भीतर ही यज्ञ करता है तुम्हें जीवन का अगला क्षण देता है तो भौतिकताओं को इतना सिर न चढ़ाओ कि अपने विधाता को ही खो बैठो अपनी जड़ों से कट जाओ और सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाओ पतित योनियों में भटक जाओ जहां आत्मा का संघ ही ना हो ये इस यज्ञ का स्पर्श भी ना मिले अपने को पढ़ो अपने को जानो अपने को पहचानो इसी को ऋग्वेद प्रथम मंडल में भी पहले ऋषि ने प्रथम सूत्र की चौथी दिशा में कहा अग्नि यम यज्ञम यज्ञ अध ग अग्नि अग्नियों का यम जो यज्ञम यज्ञ यग्य है अध्वरम जो हर विनाश को नष्ट करके धर्म होता मारना अधर्मा अमर करना मृत्यु को पुनः जीवंत करता है विश्वता परिपूर्ण जिसमें संपूर्ण सचराचर व्याप्त होता है जो उस यज्ञ को जानते हैं और जो उस यज्ञ को ही जीवन रहा अनुसरण अनुकरण मानते हैं सा इत देवेशु गच्छति वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त होकर अपनी ही आत्मा में यज्ञ करते हुए देवेशु देवेश में गचती जाते हैं आवागमन से मुक्त होते हैं वही इस ऋषा ने कहा बात सभी ऋषि वही कह रहे हैं और संप्रदाय इसके उल्टे आपको लिए जा रहे हैं क्यों क्योंकि जिनकी गुलामी में आ गए थे वो उनके यही सब था ही नहीं तो वो भी बेचारे वहीं रह गए बोले नहीं फुटपाथों पे रहो सड़कों पे लेटो गाड़ियों से विषयों की कुछ रहे जाओ बस यही जिंदगी है। है वो कोई घर जो मेरा प्रभु का बनाया है ये है। और स्वयं विराजमान है इसमें वैकुंठनाथ ये भाव कभी मत लाना बस बाहर ही भटकते रह जाश्वर भटक का साथ कभी मत करना आज सारे संप्रदाय आपको यही पढ़ा रहे इसी में सारे मठ मठाधीश और गुरुडम अपनी चतुराई दिखा रहे और वेद कह रहा है, अरे चल भीतर देख के उसके शीतल छाया है देख के सजा है बैकुंठ भीतर तेरे उस मनोरम भाव में आ अपने करीब होने का सुख ही कुछ और है जब आत्मा की उस परम शांति में आएगा हर ओर एक सितारों से भरी सांस से झुकती जाएगी उन्नीदा मन उसकी मोहक छवि में डूबता उसी में खोता जाएगा उस अमर क्षण में आ क्या बाहर की दौड़ लगा रहा है क्या कपट जाल अपने लिए खुद फैला रहा है लेकिन विषयों ने बंद कर रखे हैं हम सुन के सुन नहीं सकते देख के देख नहीं सकते जान के भी जान हर ऋषा हमको अपने भीतर ले जा रही है और हम पाप दर पाप ही जीना चाहते हैं ईश्वर को नहीं पाना चाहते पता नहीं क्यों और आए ब्रह्म सूत्र में भी आ जाए तो फिर भगवान की लीला में चलें कहा शब्द इति नात प्रभवात प्रत्यक्षानुमान शब्द कहते हैं प्रवचन को शब्द कहते हैं दिव्य वचन को वैसे तो शब्दकार शब्द ही होता है लेकिन इसका प्रयोग होता है शब्द का प्रयोग होता है सद्ग्रंथों से सद्वाणी से तो थी जितने भी ग्रंथ हैं प्रवचन हैं इति स्थित चे तह, और, और भी जो कुछ भी कहा गया है तथा नहीं भी कहा गया है अतः माने ऐसा प्रभाव जो कुछ भी हो रहा है जो उत्पन्न जो दृष्टि गोचर जो सब है तथा जो ईश्वर की राह है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहते हैं वेद को जो प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं वो वेद है अनुमान अनुमान कहते हैं स्मृतियों को वेदों को कहते हैं प्रत्यक्ष और स्मृतियों को कहते हैं अनुमान कि जहां अनुमान करते हैं हम ज्ञान का और जहां जो प्रत्यक्ष वो दिखाते हैं हमारे भीतर ही सत्य का ज्ञान इनमें भी जो कुछ भी आज तक कहा गया है उस सब से एक ही बात सत्य सिद्ध होती है कि तेरा ईश्वर यज्ञ के स्वरूप तुझमें व्याप्त है वह कुंठ कहूं स्वर्ग कहूं वो बसता है तुम मैं बाहर न भटको भीतर को आओ जो आत्मा से योग कर गया उसी की तप पूजा और साधना सार्थक है ये सब लोगों की बात फलाना फलाने गुरुओं के पास चलो तीर्थों के पास चलो ये तो ऐसे है जैसे रहता मैं इस घर में हूं मुझे अपने कमरे में आना है मैं सारी दुनिया घूम के आऊंगा ना सीधा लौट के नहीं जा सकता तो बाकी सब ग्रंथ जो है सारी राहें जो हैं पहले तुमको तुमसे दूर भटकाने ले जाती है मैंने नहीं देखा था किसी को कि उसे अपने ही घर में बैठा है और उसको अपने ड्राइंग रूम से बेडरूम में जाना है पहले वो सारे शहर का फिर सारे देश के चक्कर मारेगा तब घूम करके वो अपने बेडरूम में आए लेकिन आप सब यही कर रहे हो सब यही करते जहाँ रहते हो वहां और भीतर जाने के लिए पहले आप बाहर बाहर भटकते हो स्वामी जी कौन सा तीरथ करें स्वामी जी कौन से लोग वे भगवान रहते हैं वो साकेत धाम कहाँ है वो गोलोक किधर है गो कहा सारे लोग तेरे भीतर है पगले मिलना है तुझको तुझसे और दुनिया के नाटक रच रहा और इसी को अपने बड़ी समझदारी मान रहा है और भूल गया कि जीवन के क्षण कितने हैं जल की बूंदें बालू के साथ अंजलि से गिरती जा रही हैं बस अंजलि भरी तो जिंदगी है खाली अंजली और तू भटक गया बाहर बाहर फिर लौटा न कभी अपने घर निकला था घर से अपने जाना था भीतर वाले कमरे में और भटक गया था संसार में तो कहा शब्द थी चेन्नाथ प्रभावात प्रत्यक्ष अनुमान न अनुमान भ्याम अनुमाना भ्याम कि तेरे भीतर तेरा वैकुंठ है तेरे भीतर तेरा उद्धारक है और तू जाने कहा भटक रहा है प्रत्यक्ष अर्थात वेद आदि तुझे साक्षात उसका दर्शन करा रहे हैं और फिर भी कहता है स्वामी जी भगवान के दर्शन नहीं हुए एक बार दो किसानों में झगड़ा हो गया एक ने कहा दो और दो पांच होते हैं दूसरे ने कहा दो और दो चार होते हैं तो जिसने कहा दो और दो पांच होते हैं, उसने कहा तू मुझे मनवा ले तो मेरी सारी गाय ले ले। उसने कहा चल पंचायत में बोला चल ना पंचायत में मैं डरता हूं क्या तो घराली ने कहा अरे सारी गाय देनी पड़ जाएंगी दोड़ दो चार ही होते हैं पंच तो उसी के पक्ष में फैसला देंगे बोले मैंने कहा था मुझे मना ले सारे सरपंच सर फोड़ डाले मैं मानूंगा ही नहीं तो गाय कैसे ले लेगा जाओ तो आज वही अवस्था हमारी है एक एक विचार पड़ रहे हैं और हठधर्मिता वही खड़ी है कि स्वामी जी बाहरी भटकना कोई लौट के आकर वेद की पूछता नहीं मुझसे सब आते हैं तो खाली विषयांत जगत की ही बात करते जैसे वो बातें जो कही थी मैंने वो ना जरूरी थी इसलिए उन्होंने सर के ऊपर से ही उड़ा दी थी कोई महत्व नहीं उसका जीवन में आपके फिर वही कपट है फिर वही झूठ है फिर वही सड़ी हुई मकारी है क्यों है क्यों है क्यों है, क्यों है? क्या कसम खाली इसके बाद महापतित योनियों में ही जाना है और हमें सुधरना नहीं है हम पाप दर पाप करेंगे हम महाविषात और जहरीले बन के दिखाएंगे हम अमृत में भी विष भी भरेंगे ये मनोवृत्तियां क्यों हैं हमारी अरे जब जान लिया है सत्य तो उसे हम स्वीकारते क्यों नहीं हम ऐसा क्यों किए जाते हैं कि हमारा अंतर आत्मा भी हमको धिकार दे और सदा के लिए छोड़ के चला जाए और जब जब थक जाता है आत्मा हमारे इन काली करतूतों से तो वो भी कहता है बस अब और नहीं तूने नहीं सुधरना और वो त्याग के चल देता है तो फिर छूत घर में बास कर जाती है और सब उठा के गाते हुए चलते हैं क्या गाते हैं राम नाम की जिंदगी भर न पड़ा तूने अब मर के क्या पढ़ोगे तुम तो? चलो हम अपने को ही संभाल लें कुछ जाग जाए क्यों नहीं सुधरते हम लोग फिर उसी कपट में क्यों लौट जाते हैं उसी दुर्गंध को ही अपना सर्वस्व क्यों दे बैठते हैं क्यों भगवान फिर बुरा लगने लगता है और विषांतता अच्छी लगने लगती है हमको क्यों हमारी आस्थाएं बार बार टूटती हैं जो भीतर बैठा है उसे तो मैं भीतर ही मिल सकता था बाहर के संसार को भीतर ले जाकर के उसके इम्तहान लेने की क्या जरूरत है क्यों करते हैं हम ऐसा और मालूम है कि इसकी सजाएं बहुत भारी हैं। प्रायश्चित जो किए भी फिर पूरे ना होंगे पीड़ाएं जिनका कोई अंत ना होगा और फिर भी हम वही किए जाते हैं वो शरीर का एक नहीं बना तो फिर हम भगवान क्यों बन गए हम नहीं जान पाते हैं। इसी को कृष्ण की लीला में दिखा रहे हैं ईश्वर का प्यार उसी को मिलेगा जो पहले अपने जीवन में असुर मारेगा आए लीला कथा में आते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला आज से कोई 44 वर्ष पहले की एक घटना बतलाते हैं हम आप जब हमने यहां कहा कि लीलाएं वेद पढ़ाने के लिए थीं गुरुकुल में इतिहास अपनी जगह है लेकिन लीलाओं का अपना ही एक अलग स्वरूप तो लोगों को समझ भी नहीं आया था क्योंकि संप्रदाय तो लीला को ही इतिहास बता रहे थे उसी बीच में हमारे काली शंकर त्रिपाठी थे तो वो हमको ले गए बनारस गणेश जी भी थे सभी लोग थे गणेश जी बनारस की एक शास्त्री हैं हमारे तो उन्होंने कहा स्वामी जी हम चाहते हैं आप एक बार आपका वहाँ कार्यक्रम रखा जाए वो लोग जबरदस्ती गाड़ी में डाल के हमको ले गए और वहाँ सारा विद्वत समाज इकट्ठा हुआ बनारस में तो वहाँ हमने उनको बताया कि गुरुकुल में शिक्षा में हमने भगवान श्री राम के साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष पुराने जो उनका जो इतिहास है उसी को लीलाओं का स्वरूप देकर हर बच्चे को हम उनका उसका स्वरूप पढ़ाते हैं क्योंकि खाली बजाना सनातन धर्म में नहीं है हर बालक को ईश्वर तुल्य बनाना ये सनातन धर्म की मान्यता है तो हमने कहा दस इंद्रियों को दसमोह बनाने वाला दशानन रावण है और जिसने दस इंद्रियों का निग्रह किया वो मन दशरथ हुआ तो वहां बहुत से रामायणी थे अब नाम नहीं लेंगे हो सकता है आप उनके चेले भी और भक्ति वो विद्रोह में खड़े हो गए हमारे विद्रोही हुए सरकार के साथ आपने ये किया और आपने तो सरकार का अपमान कर दिया ना और लगे उल्टा चीजा बोलने थोड़ा समझा के उन्हें बिठाया लेकिन हमने उनके प्रतिरोध का जानबूझ के उत्तर नहीं दी है तो गणेश जी कहने लगे आप इन्हें समझाते क्यों नहीं हमने कहा इनको समझाने का एक तरीका है और इनको समझाने का एक ही रास्ता है वो हमें मालूम है हमने यहां आकर श्री राम कथा करके करीब पच, पचास पचास साठ पेज की एक किताब बनाई यही तत्व से सरयू के तट आदि से पूर्व की बात है बहुत पहले की और वो एक हजार किताबें हमने गणेश जी से कहा जाके सब आश्रमों में सब कथावाचकों में बांट आई है बोले वो तो इस किताब को नहीं मानेंगे हमने कहा बांट तो आइए गए जाके बाट और फिर तब से आज तक जितने कथावाचक वहां से निकले इतनी दस इंद्रिया दस मुखानी चा दशानना। शुरू हो गए सब तो गणेश जी कहने लगे आपकी सुना तो भड़क गए मैंने उसने यह था ना कि ये क्यों सुना रहे हम क्यों नहीं कह पाए अब किताबें इनको दे दो तो ने हमसे कहा कि वो हर शब्द आजकल साधना में और टीवी कार्यक्रमों में देख रहे हैं सबने तो कहा यही तरीका है सूरज कहीं नहीं जाता किरणें सब जगह पहुंच जाती है हा अच्छा है देश का कल्याण होगा इसको कहते हैं ईगो दंभ आज यही वेद आप मुझसे सुन रहे हैं नारायण ने चाहा तो कल सारे हमारे स्वामी लोग आपको टीवी पे यही सुना अच्छा है कल्याण होगा बहुत दूर तक जाए सबका कल्याण हो यही तो सब चाहते हैं अगर सूरज को दम्भ होता कि मैं ही जाकर के सबका कल्याण करूं तो स्वयं माता अपनी किरणें ही क्यों बेचता इसलिए धर्म की राह भटकती नहीं है भीतर को जाती है संप्रदायों की राह भटकती ही रहती है भीतर नहीं आती है यही दोनों में भेद है इसी प्रकार जितनी कथाएं हैं गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि ईश्वर को प्यार तुम में कोई कर ही नहीं सकता आप चाहो कि आप प्रभु को प्यार करो आपके लिए नितांत असंभव है सिर्फ धोखा दोगे अपने आप क्योंकि जो विषयों को प्यार कर रहा है जो आसक्तियों को असीम प्यार दे रहा है उन्हीं का महत्व मानता है जो आसक्त जगत को ही सब कुछ माने बैठा है वो प्रभु को प्यार कैसे कर सकता है उसको धोखा है कि वो भगवान को प्यार करता है वो ईश्वर को अर्पित है वो कहीं नहीं अर्पित है इसीलिए कृष्ण की लीलाओं में सबसे पहले असुर लीलाएं कि अपने मन के असुर मारो तो भक्ति की कथा फिर आरंभ हो कृष्ण प्रेम की कथा आरंभ हो जब तक तुम्हारे मन के ये कलुष जो अभी कहा है कि अधमो दस्यु ये अधम विचार अधम कृत्य अधम सोच और सड़ी हुई मनोवृत्तियां जो तुम्हारी हैं जब तक मन की ये सब नहीं मरेगी तुम्हें कोई कदापि भक्त नहीं हो सकता जिसके मन में जहर है उसके मन में ईश्वर हो नहीं सकता वो तो अपने आप अपने से मारा हुआ है उसका तो ये जन्म और हजारों जन्म नष्ट हो चुके हैं इसी को कह रहे हैं कृष्ण की कथा में मोद मिथ्याभिमानी मन कंस है हमारा इस मन कंस की दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति ये अस्थि ये मेरा है लाह प्राप्ति ये और लूट लाओ पालो ये और प्राप्त कर लो और उम्र तमाम इसी में लगे रहे हो तुम ईश्वर को क्या प्यार कर पाते तुम अच्छाइयों को कैसे धारण कर पाते थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि अब हम कुछ सुधरे हैं और जहां विषयों ने अपनी झलक दिखाई तो हम फिर उससे भी गहरे उधर उतर गए अच्छाई से कोई लेना ही नहीं है हमको और मानते हैं कि हमसे बड़ा समझदार कोई नहीं है और हम तो हम रावण तो बेचारा चलो सबको मरता देख दम्ब तोड़ दे लेकिन मुसाहिब और चाटुकार कहा सुधरने देते हैं बोले रावण से कि हे लंकेश आप तो अपराजी हैं कभी मारे ही नहीं जा सकते यही हाल कंस का है और यही हाल हमारा है कि थोड़ी देर के लिए दिखावे को सुधर जाएंगे हम स्वामी से अब आप कहो कि सदा के लिए सुधर जाए तो फिर जिंदगी में बाकी क्या है ऐसा क्या इसीलिए शायद आप लोग सुधर नहीं पाते हैं। फिर फिर वही गलतियां दोहराते हैं कितनी विचित्र बात है कंस के हाथ से जब कन्हैया निकल गए तो उसने सबसे पहले पूतना को भेजा पूत माने अपवित्र ना नहीं तुमने विचारों की अपवित्रता नहीं छोड़ी तुमने अपने भटकाओ खुद अपने घर में बिठाए और ईश्वर की तरफ से पीठ की पूतना को मार के भगवान दिखा रहे हैं अपनी लीला में कि पूतना को मार तो कृष्ण भक्ति पाएगा पूतना ही बन के जियोगे तो भक्ति कैसे पाओगे पूतना भी सबको विष देती है हम भी यही करते हैं क्यों करते हैं हम हमें पूतना मारनी है यदि हम गोविंद के हैं तो फिर आता है तीणावर तीर्ण माने तिनका आवर्त माने बवंडर विषय वासनाओं अतृप्तियों और इच्छाओं के पीछे भागना वो बवंडर बनकर के हमारी सारी सच्चाई खा जाए और अपने लोग के लिए हम पाप करने लगें, इन त्रिणा वर्त जो तुम्हारे जीवन के हैं इन्हें मारो तो गोपाल भक्ति मिलेगी शकटासुर अपनी अपनी गाड़ी भरनी भगवान को भी नीचे डाल देना सब कर्म कर डालने घर जो भरना है घर लूट जाएगा भगवान को ऊपर बिठाओ निमित हो जाओ और उन्हीं की दया कृपा को सब कुछ मानो वो सहज ही सब कर देंगे तो इस शक्टासुर वृत्ति का नाश करो फिर आया अघासुर अघ माने पाप अज्ञान अंधकार अपने जीवन में इन असुरों को मारो और वेद का जो सत्य ज्ञान है उसे धारण करो ये प्रत्यक्ष है स्मृतियां अनुमान है मत भूलना इस बात को वे जो कथाओं में विचारों में नाना प्रकार से इसी सत्य को पढ़ा रहे हैं तुमको जो ये वेदाधिक ग्रंथ हैं तो वो लीलाओं में पढ़ाते हैं वेद प्रत्यक्ष पढ़ाते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान शत का प्रयोग है ब्रह्मसूत्र में इसे समझो और फिर धेनुकासुर को मारो बकासुर को मारो बक माने छल कपट दम और आ ज्यादा कहने की ज़रूरत जोड़ती कथाएं विस्तार से कर चुके हैं और धेनुकासुर गधे की तरह सारी भौतिकताओं को उपलब्धियों को लादे घूमना न खाना न खाने देना इस वृत्ति से आज सारा समाज तुम्हारा सड़ा हुआ है एक कैंसर के फोड़े की तरह पका हुआ है और सारे संतरस्त हो ये धेनु का सुर मनोवृत्ति है तुम्हारी और उसके बाद आया वत्साहुर यह सबसे भीषण आ सकती है और इसको विस्तार से हमने महाभारत में दिखाया कि कुरुवश का नाश क्यों हुआ व सासुर के कारण बोलो धृतराष्ट्र अंधा क्यों हुआ व सासुर के कारण वत्स आसुर वत्स धन असुर जब बेटे को कि इच्छा के प्रति मेरी मनोवृत्तियां असुर बन जाए ईश्वर को भी धक्का दें तो मैं वसासुर सासुर मनोवृत्ति से बहुत पीड़ित हो गया क्यों गया चिता की लकड़ियों पर वसासुर के कारण जब वो घर ही में मर जाता है जन्मकाल की बारह में इस जन्म का एक दिन और जोड़ करते ही मनाते हैं हम तेरह दिन छूत बास करती है तेरह ही होती है फिर जब चिता की लकड़ियों पर उसके शव को लाके रखते हैं पूछते हैं कि अब इसे अग्नि कौन देगा यजमान कौन बनेगा ये अंतरमुखी क्यों नहीं हुआ कहा वह सासुर वृत्ति के कारण ये बेटे की आसक्ति में फंसा था और ईश्वर गंवा गया ये आपने सचमुच हर बार ईश्वर गंवाए हैं मैं और मेरों के लिए और वह वृत्ति के लिए इसीलिए आप भक्ति के पास भी तो नहीं आ पाए और जगाएगा कोई तो भिड़ जाएंगे आप उससे अरे फिर ये नहीं है तो फिर और क्या है जिंदगी में <laughs> बोलो बोलो क्यों क्योंकि आज आप मिडिल ईस्ट और वेस्ट की घर गृहस्थी में भी उनकी सी टीम बनके नकलची बने हुए हैं आप में भारत और भरतखंड की संस्कृति अब बाकी कदापि नहीं है यदि वो संस्कृति लौटती तो ये देश स्वतंत्र होता पहले आप अंग्रेजों और मुसलमानों के गुलाम थे आज आप विषयों आसक्तियों के उदास हैं आप और बड़े गुलाम है आप आजाद क्या हो पाएंगे और गुलामी जीना ही आपकी मनोवृत्तियां बन गया है आपको तो परमात्मा भी कैसे सुधार पाएगा जिसके मन आत्मा के साथ जुड़कर विषयों से स्वतंत्र ना हुए वो तो अधम स्तर का गुलाम है असरों की गुलामी करते हो अभी भी और यदि नहीं करते हो तो इस असरत को अपने शरीर से मन से विचार से तुम बाहर क्यों नहीं करते हो प्रश्न ये है हमारा वही घटिया स्तर वही सड़ी हुई सोच कोई किसी के डर के गुलामी करे करे हम तो अश्वरत्व को प्यार करते हैं इसलिए गुलामी करते हैं उसकी क्या ऐसे ही भगवान को पाओगे क्या ऐसे ही ईश्वर पाए जाते हैं ले आए कहा बेटे की आ सकती थी तो बेटे से कहा तू तू यजमान बन हवन कर अब इसका इसे तो अपनी ब्रह्म ज्वालाओं में कृष्ण अग्नियों में आत्म ज्वालाओं में यज्ञ होना था ही भीतर ही नहीं गया बाहर अपने बेडरूम खोजता रहा घर से बाहर बाहर फुटपाथों पे लेटा रहा सड़कों पे भागता रहा और चौराहों पे ही बैठा जीवता रहा विषयों के ये घर में आए ही नहीं कभी तो घर से जाता कैसे ही? इसने तो सारी मंजिलें बाहर बना रखी थी और इसके दम्ब ने इसे सुन के भी सुनने न दिया इसकी विशांतता ने इसे कभी अंतरमुखी ही ना होने दिया थोड़ी देर आंख नीच ली कोई भजन गा लिया कोई मंत्र रट लिया तो बोला मिल गया सब कुछ अरे यहां रहना था तुझे यहां बैठना था और इसमें रहता हुआ बाहर के जगत को केवल निमित्त जगत जानकर के धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक जीना था अपने कर्तव्यों को करना था रहना तो इसी में था इसमें नहीं रहा बोला निमित्त रूप से यहां पूजा कर लूंगा रहूंगा तो बाहर ही और बड़ा धर्मात्मा है बड़ा धर्मप्राण है और जाने क्या क्या झंडे लगाए घूमता बिल्कुल उल्टा काम करता है बेटा अग्नि देता है कि तेरी व वृत्ति के कारण यह आत्मकुंड के सम्म ना हो पाया अपने को पढ़ ना पाया अपने को प्रत्यक्ष देख भी नहीं पाया वेद में आकर और केवल झूठ को ही सच मान के जीता रहा यह पशुओं से भी निकृष्ट होगा बच्चे में आशक्ति पशुओं में थोड़ी देर रहती है और जब बड़ा होता है तो सब भूल भाल जाते हैं तू तो सात पीढ़ी नहीं भूलेगा महासत जो है वही भटकता रहेगा क्या कुछ गलत कह दिया मैं क्या सच नहीं आपका कहा तू तो ही जलाए से क्योंकि तूने तेरी आसक्ति ने इस व मनोवृत्ति ने ही बर्बाद कर दी है जिंदगी इसकी इसको इसकी आत्मा से अलग कर दिया वो अग्नि देता है और फिर उससे कहते हैं कपाल क्रिया करके इसे ब्रह्मरंद्र से अलग कर ये दसवां पर्यंत तेरी देह में प्रेत बन के वास करेगा अपनी उस प्रेतावस्था मनोवृत्तियों के कारण जो इसने जिंदगी बन आपने कहा स्वामी जी कौन से लोग गया वैकुंठ तो मिल ही गया होगा अरे हमने कहा भी तो दसवा तक यही रहेगा भाई कहाँ मिल गया होगा अभी तो पहली अवस्था इसकी प्रेत की है और दसवें के ब्रह्म भोज में उस बेटे को भी बिठाते हैं और फिर दसवें के ब्रह्म भोज के बाद हम पात्र उठा के देखते हैं उसकी भस्मी जो बटोर के लाते हैं चिता से कि कौन सा चित्र बना तो किस योनी में गया तुम चाहते हो कि तुम गप्पे हाको और धर्म मान ले ना धर्म के नियम प्रकृति के नियम हैं एंड दे आर नॉट मैन मेड याद रखो ह्यूमन विजडम कैन ऑलवेज कंफ्यूज नेचर कैन नेवर इसलिए सनातन धर्म ने प्रकृति को ही मूल पाठ धर्म ग्रंथ माना है वेदों को भी प्रत्यक्ष भाष्य ग्रंथ तथा स्मृतियों को अनुमान अनुमानित भाष्य ग्रंथ ही माना है और यहां हर संप्रदाय एक पोथा पकड़ा के कहता है बस यही सच है ना जो प्रकृति के नियमन है वही सच है वट वी फाइंड इन नेचर इसीलिए यहां तर्क शास्त्र है क्योंकि सत्य को तर्क प्रमाण की कसौटियों पर प्रकृति में कस करके ही सत्य को स्वीकारा जा सकता है अन्यथा अग्राय है जबकि संप्रदायों में जो वो भाष्य कर दें जिस भाव में पढ़ा दे वही सच है लेकिन यहां ऐसा नहीं है याद रखो अंति संतम ना जहाति अंति संतम न पशती देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीव्य थे मृत्यु नहीं यथर्वेद दशम कांडम बतीसवा मंत्र है कि मृत्यु सत्य नहीं है और जो सत्य नहीं वो धर्म कैसे हो सकता है धर्म का ग्रंथ कैसे हो सकता है मरी हुई किताब कोई धर्म नहीं होती मुर्दा अक्षरों को भी धर्म ग्रंथ नहीं कहते फिर किसे कहते हैं कहा पश्य देवस्य काव्यम लुक एट दिस नेचर न जी लेते विच डॉट डाई इज एवर फिर फिर खड़ा हो रहा है जीवंत हो रहा है यही ग्रंथ है और तुम सब उसके अक्षर अल्फाबेट्स हो आत्मा ही लेखक है यज्ञ ही लेखक एक ही वॉल्यूम है बाकी सारे तो कमेंट्रीज हैं और इस प्रकार वसासुर साुर वृद्धि तुम्हें ब्रह्म मिलन की जगह चिता की लकड़ियों पर प्रेत योनियों के मिलन में ले गई और फिर भी तुम समझे नहीं कि वसासुर क्या होता है भगवान कहते हैं जिसने अपने जीवन में इस मनोवृत्ति को नहीं मारा उसे कभी मेरी भक्ति नहीं मिली वत्स का सम्मान करो लेकिन इसे वत्सासुर वृत्ति मत बनाओ एको ब्रह्म जो मेरे निमित्त धर्म है हम करेंगे हम उसमें बेटा नहीं अब राम ही देखेंगे और हम सब में राम ही देखेंगे उसके लिए चिंता दुख उसके लिए लोभ लालच महापाप है उसके लिए मंगल कामना करेंगे प्रसन्न मन से जिससे उसे मंगल मिले जब उसके लिए दुखी होंगे तो उसे दुख ही तो देंगे चिंता करेंगे तो चिंता ही तो देंगे भगवान ने कहा यो यथा माम प्रंते थे ये सूत्र है सबके लिए जब तुम दुख और चिंता के भाव से बेटे में ध्यान करके भगवान से पूजा करोगे तुम उसे दुर्दांत पीड़ा दोगे क्योंकि आत्मा से आत्मा को राह होती है देपैिक टाई तुम उसे पनिश ही तो करोगे तो ये वृत्ति जो तुम्हारी है मेरा बेटा ये बस सासुरी तो हो गई, ना बेटा सुखी न तुम कौन सी समझदारी थी इसमें तुमने प्रसन्न मन से उसमें नारायण को देखते हुए उसकी मंगल कामना के लिए भजन कीर्तन भी किए होते तो ये जब टेलीपैथिकली वहां पहुंचते तो अचानक उसे मन में एक अदम्य शांति एक सुख का की अनुभूति होती और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया होता तो आपने सगापन नहीं बिताया दुश्मनी की है अपनों के साथ यही व सासुर मनोवृद्धि है इसमें भगवान समझा रहे हैं कि सांस दर सांस पाप किए जाता है और मानता है कि तू बड़ा कर्तव्यशील है उसके लिए बड़ा ही ईमानदार है अरे तू महापापी है महापात की है खुद तो दुखी है और उसे भी दुख दिया जाता है तो कौन सी तुमने महारत हासिल कर ली कौन सा तुमने धर्म निभा दिया और कहा है भक्ति तुम्हारे पास इस जो इस मसासुर मनोवृत्ति से नहीं बचा उसे कभी भक्ति नहीं मिली और वो कभी सुखी भी नहीं रहा और जो आज सुखी नहीं कल तो वो महादुखी होगा पदितियों में ये भी निश्चित है सदी गंभीरता से इस मनोवृत्ति को मारो जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसके लिए बहुत मंगल की पूजा करें शांत मन से प्रसन्न प्रसन्न मन से मुदित मन से जिससे उसको ये सब भाव मिले तो वो सुखी हो ना कि उसके लिए दुखी हो चिंतित तो हो रोए कि वो भी खूब रोए और उसका भी हाँ जो भी कुछ है जो भी वो कर रहा उसका भी सर्वनाश हो जाए ये महापाप है ये अधम पाप है और इतना बड़ा पाप है ये धरती से भी भारी पाप है हमें यह कभी नहीं करना चाहिए वह सासुर मारो और मारा गया वह सासुर जब बहुत दुखी है कंसब यह एक ऐसी वृत्ति थी कि चाहे मक्खी जितनी उड़े गुड़ में तो चिपकेगी आज तो गुड़ भी मार दिया हाँ? ये जरा सा बालक है और मेरा हर असुर को महाबलशाली असुर को मिटाया जाता है कंस बहुत दुखी है भयभीत है अब तो उसे चारों तरफ अपने दिखता है कि हर ओर से आ रहा है उसे मार रहा है उसकी पत्नियां अस्थि और प्राप्ति उसे ढाड़स देती हैं कहती हैं भयभीत क्यों हूं तुम्हारे पास अभी एक महाबलशाली असुर है प्रलंबा इसको भेजो और असुर राज प्रलंब छल दिए प्रलंब का अर्थ पहले कर दे हां कथा तो लगता है अगली बार लेनी पड़ेगी हाँ प्रलंब का अर्थ है भौतिकताओं पर अवलंबित होकर जीना बैसाखियों का दास बनना बैसाखी नंदन हो जाना और आप सब क्या हो भगवान का सहारा नहीं है दंभ का सहारा है झूठ का सहारा है भौतिक उपलब्धियों का सहारा है नहीं सहारा है तो एक कृष्ण का सहारा ही तो नहीं है ये प्रलंबासुर मनोवृत्ति है बैसाखियों के दास बनना और अपने को सब कुछ मानने का दंभ भरना कपट करना कहो कि प्रलंबासुर के सहारे तुम में कोई जीता नहीं जरा वो हाथ उठा दे मैं भी दर्शन पालू उसका और जिसने अपने जीवन में ये प्रलंबासुर वृद्धि को नहीं मारा वो कभी भक्ति नहीं कर पाया कभी वो लोग भक्ति करता है भजन गाल ली तो शायद कुछ कल्याण और हो जाए भगवान मेरा ये काम कर दें, भगवान ना हुए बेचारे कहीं डाघिए हैं, तो कहीं चपड़ासी हैं, <laughs> क्या बात है क्या भक्ति करी आपने और नारायण कहते हैं बार बार बुला रहा है बाहर निकल के वो काम कर रहा अगर इसकी देह से मैं बाहर निकल गया तो इसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा मालूम नहीं क्या मांग रहा है फिर ईश्वर के नाम पर भी हम इतने बड़े अपराध करते हैं क्यों क्योंकि प्रलंबासुर हमें जीने जो नहीं देता है और प्रलंबासुर एक ग्वाला बन के आ गया हाँ कथा का विस्तार न करके तत्व का ही करेंगे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हम सब पर जो गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे आ गया और वो भी ग्वाला बन गया और वो दो टीमें बनी है एक टीम के प्रधान कृष्ण हैं और दूसरे के बलराम हैं। तो सब के सब जब बच्चे बटे तो प्रलम्बासुर कृष्ण की टीम में शामिल हो गया किसी ने शक नहीं किया ग्वाला बना हुआ था बालक था ही। आ गया वो और यह था कि जो टीम हारेगी वो पिट्ठू देगी जीती हुई टीम को बच्चों का खेल मां यमुना का तट मनोरम जंगल चरती हुई गौए और कुलाचे भरते बछड़े चारों ओर चहचहाते वन बच्चे खेल रहे हैं और कन्हैया की टीम जीत गई हाँ कन्हैया की टीम हार गई और बलराम की टीम जीत गई तो अब यह हुआ कि कृष्ण की पार्टी को पिट्ठू देना पड़ेगा हा तो दौड़ के आगे बढ़ा प्रलंबासु, और उसने बलराम जी को अपनी पीठ पे उठा लिया कि आपको मैं पिट्ठू दूंगा बलराम जी बिचड़ बैठे बोले चल दे पिट्ठू यहां से वहां तक और वो हवा मुड़ने लगा विकराल रूप धारण कर लिया अब बलराम जी वैसे ही बैठे हुए थे तो कृष्ण ने आवाज दी कि दाऊ ये असुर है जो बलराम ने देखा अरे ये तो राक्षस है तो उन्होंने हवा में ही उसको कूट डाला और प्रल्बासुर मर गया भगवान कह रहे हैं जब तक भौतिकताओं पर अवलंबित रहोगे मेरा सहारा ही नहीं लोगे, तो मेरी भक्ति पाओगे कैसे कि नारायण हम भी ही को अर्पित है बाकी तो निमित जगत है अब हम मकानों से अपनी पहचान न खो खोजेंगे कि मैं फलाने मकान का मालिक हूं भौतिकताओं में अपनी आइडेंटिटी नहीं खो खोजेंगे हम नारायण आपके हैं अब आप तो यही आइडेंटिटी रहेगी हम सहारा देंगे भौतिकताओं को सहारा लेंगे नहीं आपसे हट के हमारी कोई इच्छा नहीं होगी प्रभु हम आप ही का अवलंबन करेंगे हम आप ही पर अवलंबित रहेंगे हम आप ही में चुके रहेंगे निमित जगत को निमित व्यवस्था पर मानेंगे उन्हें अपना सर्वस्व नहीं बनाएंगे क्योंकि निमित जगत ना हमें सांस दे पाता ना एक धड़कन एक समय के भोजन को भी तो मेरे पचा नहीं सकता निमित जगत कि उसे रख का कण ही बना दे तो आज हमने सत्य को स्वीकारा गोविंद अय मेरे अंतर के देवता हे घटघटवासी हे यज्ञ आज हम आप ही पर अवलंबित होते हैं आप ही हमारे सर्वस्व